अब स्तोत्र तो हो गया पर स्तोत्र के विषय में यह है कि इस स्तोत्र का यदि हम श्रवण करते हैं इसके अर्थ का अनुसंधान तन्मयता पूर्वक, तत्परता पूर्वक करते हैं तो हम उसमें प्रतिष्ठित होते हैं ज्ञान के लिए तीन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है श्रद्धावान लभते ज्ञानम यह पहली चीज़ है श्रद्धा बड़ी प्रबल होनी चाहिए श्रुति जो कह रही है गुरु जो कह रहा है वही वास्तविक है हमारा सब अनुभव झूठा है यह पक्का होना चाहिए आपको हमारी समझ में नहीं आता इतना विलक्षण जगत दिखाई दे रहा है पर यह समझ में नहीं आता कि एक ही तत्व है साधक को बुद्धि में यह निश्चय होना चाहिए कि जब शास्त्र कह रहा है एक मेवा है तो शास्त्र की बात ही सत्य है इसको श्रद्धा के बिना आप कैसे गृहित करेंगे तर्क की बात हमने बता दी थी कि स्वप्न में बड़ी भारी समस्या आपके ऊपर आ गई बड़ा अपमान हो रहा है और कोई महात्मा ने आपको कह दिया क्या दुखी होता है सब सपना है तो आपको क्रोध आता है पर जगने के बाद महात्मा की बात सच्ची होगी आपका अनुभव झूठा हो जाएगा किंतु जब तक नहीं जगेगा तब तक व्यक्ति को अपने अनुभव पर बड़ा विश्वास होता है चाहे वह झूठा ही क्यों ना हो वह अनुभव झूठा हो गया है कि नहीं आज हमारी अनुभूति विपरीत भले ही हो पर शास्त्र जो कहता है वही सच निकलेगा जब आप जग जाएंगे हमारे अनुभव में सत मालूम पड़ने वाली वस्तु को शास्त्र झूठा कहता है ऐसी स्थिति में श्रद्धा के बिना आप उसको कैसे स्वीकार करेंगे बुद्धि से नहीं स्वीकार कर सकते श्रद्धा से ही आपको स्वीकार करना पड़ेगा एक बड़ी भारी विडंबना है जगत में जिसकी तरफ आप सब ध्यान रखिएगा जब शरीर इंद्रियों में शक्ति का उद्रेक होता है शक्ति कूदती है तो अनुभव नहीं रहता है और बुढ़ापे में जब अनुभव होता है तो शक्ति चली जाती है बुढ़ापे में अनुभव बहुत सा आ जाता है पर शक्ति नहीं आ, नहीं है आदत बिगड़ गई है एक जगह अनुभव है एक जगह शक्ति है उस अनुभव का सदुपयोग यदि हो तो शक्ति का अपव्यय न हो गुरु में अनुभव है शास्त्र में अनुभव है हमारे अंदर शक्ति कूद रही है उस अनुभव से हमारी शक्ति परिचालित हो तो तो हमारी शक्ति नहीं नहीं तो हमारी शक्ति शक्ति शक्ति का अपव्यय नहीं नहीं होगा, प्रतिक्षण होती चली जाएगी। पर इसके लिए क्या उपाय है? है, है, बालक के अंदर शक्ति है। आज उसको पिता दबाता है। कल वह विद्रोही बन जाएगा पर श्रद्धा में विद्रोह नहीं होता एक श्रद्धा तत्व ही ऐसा है कि जिसके आधार पर हम शास्त्र एवं गुरु के अनुभव को ज्यों का त्यो अपनी सख्ती से मिला देते हैं अब वह श्रद्धा कहाँ से लाई जाए श्रद्धा लानी नहीं पड़ती है श्रद्धा मनुष्य शरीर में आपको जन्म से प्राप्त है आपको छोटेपन में कह दिया यह माता है आपने मान लिया कि नहीं आपको कह दिया यह पिता है आपने मान लिया कि नहीं कैसे माना जिससे आपने माना वही श्रद्धा है आपके अंदर कोई विकल्प पैदा नहीं होता कह दिया जाए कि यह हाथी है आपने मान लिया कि नहीं यह कौवा है आपने मान लिया कि नहीं कह दिया मकान है आपने मान लिया कि नहीं जो कुछ हमने गृहित किया है वह श्रद्धा से गृहित किया है पर आपको श्रद्धा का नाम अंधविश्वास है ऐसा पढ़ा दिया गया स्कूल में आपको भ्रमित कर दिया गया आपने उसी अंधविश्वास से इस बात को मान लिया कि भारत में जो वेद शास्त्र है सब अंधविश्वास से भरे पड़े हैं न आप वेद पढ़े न उपनिषद पढ़े न कुरान पढ़े ऋषियों ने इस बात को बहुत ध्यान दिया है इसलिए आपकी जन्मजात श्रद्धा को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने बड़ा भारी ढांचा बनाया यह आपके पास अमूल्य संपत्ति थी जिसको आज की शिक्षा ने छीन लिया गुरु शिष्य संबंध टूट गया आज की शिक्षा ने आपको बुद्धिवादी बना दिया और आप अपनी अमूल्य शक्ति श्रद्धा से विचलित हो गए उसको भूल गए यद्यपि आज भी वही चीज़ काम कर रही है हम उसी अंधविश्वास से सभी चीज गृहित कर रहे हैं आप फैक्ट्री में देखते नहीं आप आप फैक्ट्री में देखने नहीं जाते कि यह दवा कैसे कैसे बनी है विश्वास करते हैं आप उसको अंधविश्वास से खाते हैं बिना इस विश्वास के एक कदम व्यक्ति चल नहीं सकता है विवाह करके आता है पत्नी पर विश्वास नहीं करोगे तो क्या होगा तुम्हारे मन में आएगा जहर दे कल आप उसी अंधविश्वास से काम कर रहे हो जिस श्रद्धा को अंधविश्वास करके उड़ाया गया वह हमारी बहुत बड़ी संपत्ति है पर इस बुद्धिवाद ने हमारे अमूल्य तत्व को आवृत्त कर दिया है हमको धोखे में डाल दिया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम ज्ञान किसको प्राप्त होता है ज्ञान श्रद्धा के बिना नहीं प्राप्त होता वह श्रद्धा जब जागृत होगी तब साधक अपनी बात को झुठला करके शास्त्र की बात को गुरु की बात को ऊपर कर देगा श्रद्धा से पकड़ेगा तो धीरे धीरे लक्ष्य को प्राप्त करेगा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर केवल श्रद्धा से भी काम नहीं चलेगा आपको लक्ष्य के प्रति तत्पर हो जाना पड़ेगा वा व साधयामी शरीरम वातयामी तत्चितन तत्कनम्योन्यम तत्प्रबोधनम एक एतदेक परतत्व न ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुदा पर आप तत्पर तक नहीं हो सकते जब तक इंद्रियों का निग्रह नहीं हो इसलिए तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम ये तीन चीज हम अपने जीवन में प्रतिष्ठित कर ले तो ज्ञान उदय हो जाएगा जिससे आपको ऐसी शांति प्राप्त होगी जो कभी भी विचलित होने वाली नहीं है यह बात किसी भी ज्ञान के विषय में विद्यार्थी को भी समझना चाहिए कि यदि तुम सच्ची योग्यता प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें श्रद्धालु बढ़ना पड़ेगा तुमको तत्परता पूर्वक परिश्रम करना पड़ेगा और इंद्रियों को वश में रखना पड़ेगा बिना इसके सच्चा ज्ञान कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता तो यह श्रद्धा है यहाँ अगला श्लोक कहते हैं सर्वात्म तत्व स्फुटी कृतमिदम जस्मादे तेना श्रवनाथ मनना ध्यान संकृतना सर्वात्महाूच सात सिद्ध ए तत्नरष्टधा परिणत चैश्वर्यव्याहत इस स्त्रोत्र में शुरू से अंत तक आपको बताया गया कि एक सत्ता है वह प्रकाश रूपा है आपका वही मूल स्वरूप है आप सर्वात्मा हैं हमने कई बार बता दिया कि घड़े के जल का जो प्रतिबिंब रूप सूर्य है वह अपने स्वरूप में पहुंचेगा तो सभी घड़ों में अपने को देखेगा इस तोत्र में आपका सर्वात्म स्वरूप प्रकट किया गया है सर्वात्मत्व मिति स्फुटीकृतम इसलिए इसमें आपका सर्वात्म स्वरूप स्पष्ट कर दिया गया है विलक्षण एवं कृपा शब्दों के द्वारा एक तत्व को बुद्धि में प्रतिष्ठित किया गया है इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है सारा जगत दर्पण में दिखने वाले नगर के समान मिथ्या है इसलिए तेनाश श्रवणार्थ जो इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण करेगा अर्थात जो सुना उसको अपने साथ ले जाना जैसे वर्षा हो रही है किसी ने घड़े का मुख ऊपर करके रखा है तो वर्षा का जल उसमें जाएगा जब घड़ा लेकर घर जाएगा तो जल भी सांस जाएगा किसी ने अपने घड़े को मुख नीचे कर दिया है तो जब तक वर्षा होगी तब तक गीलापन मालूम होगा वैसे ही सत्संग की बात है जब तक सत्संग में हैं, तब तक ठीक सत्संगी को किसी ने पूछा कहाँ गए थे कहा सत्संग में बहुत आनंद बरस रहा था अरे भाई क्या कहा अरे भाई यह तो नहीं कह सकते आनंद बरस रहा था इतना जानते हैं घड़े का मुंह नीचे कर दिया है किसी ने टेढ़ा करके रख दिया तो दो चार गुंद उसमें आ जाएगी पर श्रोता इसी का नाम है कि जो अपनी बुद्धि को इन शब्दों के बिल्कुल अभिमुख कर दे तो जो सुन रहा है वह उसके हृदय में प्रतिष्ठित होता जाएगा तब आप दूसरे को भी पिला सकते हैं आप भी पी सकते हैं जब घर जाएंगे तो उसको पचाएँगे जब ले ही नहीं जाएंगे तो मनन कैसे होगा मनन तो तब होगा जब आप इसको ले जाएंगे इसी को कहते हैं तेनाश्य श्रवणार्थ तथार्थम मननाथ तथार्थ मननाथ जब ले जाएंगे तो अर्थ का मनन होगा जब उसके अर्थ का मनन करते करते ध्यान लग जाएगा तब गुरुता प्राप्त तो होने लगेगी जब अर्थ का दीर्घकाल मनन करेंगे उसको निसंदिग्ध करेंगे तब आपकी भाव शक्ति उसको पकड़ेगी तब ध्यान लग जाएगा आप समाधिस्थ हो जाएंगे, दूसरा क्या होगा कि आपके मन में इतना भर जाएगा कि आप किसी दूसरे से बोलेंगे तो वही बोलेंगे जो अंदर रहेगा वही तो निकलेगा महापुरुषों की बात हम देखते हैं कि बैठ जाओ चाहे व्यवहार की बात शुरू करो दो मिनट बाद हम देखेंगे कि परमार्श की चर्चा शुरू हो गई कैसे शुरू हो जाती है ये व्यवहार को तो पकड़ते ही नहीं है उनके अंदर वही भरा हुआ है वही शुरू हो जाता है आप कहीं भी जाकर देखो आप व्यवहार की चर्चा शुरू किए दो मिनट बाद परमार्थी की परमार्श की चर्चा शुरू हो गई क्योंकि उसके अंदर तो वही भरा है दूसरा तो भरा नहीं है इसलिए वह बात भी करता है तो उसी की करता है चिंतन भी उसी का करता है भजन भी करता है तो उसी का करता है तत् चिंतनम तत्कथनम्योन्यम तत्प्रबोधनम एतदेकम् एकदे एतदेक तदेकपरत्व च ब्रह्माभ्यासम विजुर्ग एक पर हो गया है लक्ष्य उससे सबसे बड़ा फल होगा सर्वात्मत्वम वह देखेगा अब तक वह शरीर देख रहा था पर जब वह तत्व का साक्षात्कार कर लेगा तो सर्वत्र अपनी व्याप्ति देखेगा जैसे ईश्वर कहता है कि क्षेत्रज्ञा पाम विद्धि सर्व क्षेत्र अपना वैभव देख देख के हंसेगा अपनी क्रीड़ा देख देख के हंसेगा उसको किसी पर गुस्सा नहीं आएगा अब न्याय अन्याय आदि खत्म हो गया स्वयं ही इतना रूप धारण करके क्रा कर रहा है स्वयं ब्राह्मण बना है स्वयं राम बना है तो न्याय अन्याय उसको क्या दिखाई देगा व्यवहारिक धरातल में न्याय अन्याय है उसकी दृष्टि में तो एक ही था एक ही है पर पारमार्थिक सत्ता में यह सब भेद नहीं रहता खत्म हो जाता है उसको मुख्य फल सर्वात्म तत्व प्राप्त होगा पर कभी कभी मुख्य फलों के साथ बहुत गौण फल भी प्राप्त हो जाते हैं जैसे मान लो अब गैस उपलब्ध है पर पहले लोग ठंडी में जब भोजन बनाते थे तब भोजन बनाने के साथ शरीर की ठंड भी दूर हो जाती थी तुम भोजन बनाने के लिए बैठे पर दूसरा फल प्राप्त हो गया शरीर की ठंड दूर हो गई ताप तापना अलग नहीं पड़ा ऐसे गौण फल भी बहुत मिल जाते हैं वृक्ष लगाया आम का छाया आपने आप प्राप्त हो गए भले ही फल के लिए लगाया हो आप सुगंधित पुष्प ले आए चढ़ाने के लिए आपको सुगंधि मिलने शुरू हो गई पर सुगंधि के लिए तो नहीं लाए थे इसी प्रकार सर्वात्म सर्वात्मत्व आपको प्राप्त हो जाता है आप अपने मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं आपका मय अपने चेतन स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है सारा जड़ जगत आपका वैभव बन जाता है देखो जो चीज़ है उसमें एक मैं है एक यह है मैं के लिए यह है पैसा आपके लिए है कि आप पैसे के लिए यह संसार के विषय आपके लिए है आपके लिए है या आप विषयों के लिए हैं? यह बात विचरणी विचारनी है जब तक विषयों के पीछे दौड़ रहे हैं तब तक यह रहस्य रहेगा पर जिस दिन आप विषयों का पीछा छोड़कर के अपने में प्रतिष्ठित हो जाएंगे उस समय सारे विषय आपके चारों तरफ पर तरक चक्कर मारेंगे पर आपको उधर देखने की फुर्सत नहीं होगी यह गणित है मैं के लिए यह है यह के लिए मैं नहीं है आप चेतन हैं जड़ के लिए आप नहीं हैं जड़ आपके लिए है लेकिन जब तक हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होते हैं अपने वास्तविक मय में खड़े नहीं होते हैं तब तक इन विषयों से पीछा नहीं छुटेगा। जैसे परछाई को पकड़ने के लिए जितना दौड़िए वह आगे आगे भागती चली जाती है पर आप मुख्य दूसरी ओर करके दौड़ना शुरू कर, कर दीजिए तो परछाई आपके पीछे पीछे दौड़ेगी यह गणित है जगत का इसलिए कहा कि सर्वात्म तत्व प्रकट हो जाता है तो महाविभूति आप में प्रकट होती है एक घर छोड़ देते हैं तो सभी घर आपको आपकी हो जाती है एक शरीर का अभिमान छोड़ देते हैं तो सभी शरीरों का वैभव आपका हो जाता है इस महाविभूति के लिए इस स्त्रोत्र से साधना नहीं किया उसने तत्व को जानने के लिए स्त्रोत्र की साधना की पर सर्वात्म तत्व उसमें प्रकट हो गया महाविभूति आ गई या उसका प्रयोग करे या न करे हमने बताया था कि भरद्वाज पर्णकुटी में रहते हैं कंद मूल खाते हैं पर उनके अंदर कैसी विभूति है संकल्प मात्र से महल के महल खड़े हो जाते हैं पर क्या महल में कभी रहे देखो एक तो सिद्ध होता है वह सिद्धि का प्रयोग करता है ज्ञानी में सब सिद्धि अपने आप रहती है पर इसकी उसको आवश्यकता ही नहीं वह कोई संकल्प नहीं करता है पर उसके अंदर यदि संकल्प हो गया तो उसको ईश्वर भी काट नहीं सकता ईश्वर रूप है वह संकल्प नहीं करेगा पर संकल्प हो गया तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता महाविभूति सहितम शाद ईश्वरत्व स्वतः वेदांत की प्रक्रिया से आप देखते हैं निर्विशेष की अनुभूति आपको प्राप्त होती है वहाँ ऐश्वर्य की चर्चा नहीं है उपासक में ऐश्वर्य की चर्चा है यहाँ आगम प्रक्रिया है इसमें ईश्वरत्व तो स्वतः उत्पन्न होता है वह तो सत्ता में प्रतिष्ठित होता है किंतु ईश्वरत्व तो उसमें स्वतः प्रकट हो जाता है एवं अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है आठ सिद्धियां हैं एक का नाम है अणिमा अणिमा क्या सिद्धि है अणिमा यह सिद्धि है कि अणु में भी साधक प्रवेश कर सकता है इतनी सूक्ष्म आपकी ताकत हो गई कि आप अड़ू में भी प्रवेश कर सकते हैं अड़ू से अड़ू का स्वरूप आपका होगा महिमा महिमा है कि आप इस ब्रह्मांड को व्याप्त कर सकते हैं लघिमा है कि बड़ी से बड़ी चीज को आप साधारण फल के समान उठा लेंगे इतनी ताकत आपके अंदर है इस प्रकार की सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाती है छोटी भी चीज है आपका शरीर छोटा है पर मशीन भी लग जाए उसे उठा नहीं सकते बंगाल में एक महात्मा थे एक पहलवान उनके दर्शन करने आया महात्मा तो महात्मा ही ठहरे उन्हें ने कहा ए पहलवान जरा कमंडल उठा ले लिया पहलवान गया कमंडल उठाने पर कमंडल उठता ही नहीं बड़ी ताकत लगाया कमंडल नहीं उठा बड़ा मुश्किल हो गया कहा अच्छा रहने दो इतने में एक छोटा बालक आया कहा बेटा जरा हाथ धो ले कहा क्या महाराज कहाँ कमंडल उठा लिया उठा ले आया पहलवान को ऐसा झटका लगा कि वह वहाँ से गया ही नहीं महात्मा ही हो गया कहने लगा इतना दंड लगा करके इतना खा पी करके जो ताकत अर्जित की उससे कमंडल नहीं उठा उसमें इस प्रकार की गरिमा सिद्धि आ जाती है सिद्धि उसको कहते हैं कि वह ब्रह्मलोक तक सारा का सारा प्रपंच यहीं से देख लेता है प्राकाम्य है आकाशगमन आदि की शक्ति उसमें आ जाती है प्राकाम्य को कोई कहते हैं प्रा, प्राकाम घोर अंधकार है तो अपने शरीर के प्रकाश से सबको प्रकाशित कर देता है इस्तित्व आ जाता है वह सूर्य को भी रोक सकता है देखिए ये सिद्धियाँ निष्ठा में अपने आप आ जाती है हम देखते हैं एक प्रतिव्रता है ऋषि प्रतिव्रता के प्रति पति को साफ दे देते हैं सूर्योदय होती है, मर जाएगा पतिव्रता ने कहा सूर्योदय नहीं होगा सूर्योदय नहीं हुआ ताकत आ जाती है ईश्वर जो प्राप्त हुआ है अंत में अरुंधति को आना पड़ा साम पान पड़ा सूर्यदय होने दो मैं उसे जिला दूंगी और दिव्य शरीर बना दूंगी देखो इतनी ताकत वस्तित्व है लोकपाल इत्यादि को भी अपने वश में कर लेना ये सारी की सारी अष्ट धाप सिद्धि पर है पुनरष्टधाप परिणतम चैश्वर्यम अव्याहतम उसमें अव्याहत ऐश्वर्य प्रकट हो जाता है कहने का तात्पर्य है कि अब्याहत ऐश्वर्य के लिए उसने कोई साधना नहीं की जगत के लिए सिद्धि के लिए कोई साधना नहीं की परंतु सर्वात्मत्व जब प्राप्त हो गया तब उसके साथ सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं चाहे वह उसका उपयोग करे या ना करे उपयोग क्या करेगा उसके लिए और कुछ है ही नहीं उसके लिए जगत की वस्तु का कोई महत्व तो नहीं जगत की वस्तु सब बाधित है सब मिथ्या है तब मिथ्या वस्तु की इच्छा वह क्यों करेगा वह तो स्वरूप में प्रतिष्ठित है पर सारी की सारी शक्ति जैसे ईश्वर में है करतुम अकर तुम अन्यथा कर तुम इस प्रकार की है ऐसे ज्ञानी महापुरुष में भी है परंतु ज्ञानी महापुरुष का जीवन ईश्वर संकल्प से चलता है उसकी तो कोई कामना ही नहीं है कि कोई संकल्प करे ईश्वर जैसा कराता है वैसे उसके शरीर आदि से होता है ईश्वर चमत्कार दिखाना चाहता है तो शरीर आदि से चमत्कार निकलता है ईश्वर जो कराना चाहता है ज्ञानी महापुरुषों के शरीर से वही होता है क्योंकि उनका कोई संकल्प ही नहीं है वहां स्वरूप प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा है इस प्रकार वे आत्म साम्राज्य के अधिपति होते हैं और जगत का सारा का सारा वैभव उनके लिए कोई भी महत्व नहीं रखता इस प्रकार इस स्त्रोत्र का निर्विघ्न विवेचन परमेश्वर ने कराया जितना हुआ उतना मैंने आपके सामने स्पष्ट रूप में रखने का प्रयास किया ऐसे तत्वों के विचार के लिए जितना समय है वह कम ही है फिर भी हमने यह प्रयास किया कि मूल का तात्पर्य आपकी बुद्धि में बैठ जाए जैसा हमको बैठा है वैसा हमने आपको भी बैठाने का प्रयास किया जितनी हमारी समझ वैसा बैठाने का प्रयास किया बाकी तो शास्त्र अनंत है उनका अर्थ अनंत है उनको कौन कह सकता है कि हमने पूरा समझ लिया है ऐसा नहीं होता है परंतु हमने इसका प्रयास किया कि उसमें थोड़ा भी लाभ आपके जीवन में प्राप्त हो तो यह प्रयास सार्थक होगा इसी विश्वास के साथ परमेश्वर के चरणों में इस कथा को अर्पित करता हूँ बोली सच्चिदानंद भगवान की जय ओ पूर्णम पूर्ण विधर्णापूर्ण्य पूर्ण से पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्यसे शाति शाति इति